पत्रावली दो सौ ग्यारह स्वामी को लिखित द्वारा इट स्टडी हाई व्यू कैवरसम रीडिंग इंग्लैंड अठारह सौ तुम्हारे पत्र से सविशेष समाचार ज्ञात हुआ तुम्हारा संकल्प अत्यंत सुंदर है किंतु तुम लोगों में ऑर्गेनाइजेशन संगठन की शक्ति का एकदम अभाव है वही अभाव अब अनर्थों का मूल होता है मिलजुलकर कार्य करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पहले ओबिडिएंट आज्ञा पालन की आवश्यकता है इच्छा हुई तो कुछ किया अन्यथा चुपचाप इस तरह कोई कार्य नहीं होता है प्लॉडिंग इंडस्ट्री एंड परसेवरेंस धैर्य के साथ परिश्रम तथा लगन चाहिए रेगुलर करेस्पॉन्डेंस नियमित पत्र व्यवहार अर्थात तुम लोग क्या कर रहे हो तथा उसका फल क्या हो रहा है इसका पूरा विवरण हर महीने अथवा महीने में दो बार मुझे लिखकर भेजोगे यहाँ इंग्लैंड के लिए एक ऐसे सन्यासी की आवश्यकता है जो अंग्रेजी तथा संस्कृत अच्छी तरह से जानता हो मुझे शीघ्र ही यहाँ से अमेरिका जाना है और मैंने अनुपस्थिति में यहाँ पर उसको कार्य करना होगा शरत और शशि इन दोनों के सिवा और कोई मेरी नज़र में नहीं आ रहा है शरद को मैं रुपया भेज चुका हूं तथा पत्र के देखते ही उसे रवाना होने के लिए मैंने लिखा है राजा जी को भी मैं यह लिख चुका हूं कि वे बंबई स्थित अपने एजेंट के द्वारा शरद को अच्छी तरह से जहाज़ में बिठाने की व्यवस्था करें यदि हो सके तो ख्याल कर तुम उसके साथ एक बोरी मूँग चना तथा अरहर की दाल तथा कुछ मेथी भेजना पत्र लिखते समय मुझे इन वस्तुओं की याद नहीं रही पंडित नारायण दास मास्टर शंकरलाल ओझा जी डॉक्टर तथा अन्यान सभी लोगों से मेरी प्रीति कहना क्या गोपी की आंख की दवा यहाँ मिल सक जाएगी सर्वत्र पेटेंट दवाओं में धोखाधड़ी चलती है उससे तथा अनान्य शिष्य वर्गों से मेरा आशीर्वाद कहना यज्ञेश्वर बाबू ने मेरठ में कोई सभा स्थापित की है वे हम लोगों के साथ मिलकर कार्य करना चाहते हैं सुना है कि उनकी कोई पत्रिका भी है काली को वहां भेज दो यदि हो सके तो वहां जाकर वह एक केंद्र स्थापित करे और ऐसा प्रयत्न करे कि हिंदी में उस पत्रिका का प्रकाशन हो बीच बीच में मैं कुछ रुपया भेजता रहूँगा काली मेरठ जाकर वहाँ की यथार्थ स्थिति जो ही मुझे लिखेगा मैं कुछ रुपया भेज दूँगा अजमेर में एक केंद्र स्थापित करने का प्रयत्न करना सहारनपुर में पंडित अग्निहोत्री जी ने कोई सभा स्थापित की है उन लोगों ने मुझे एक पत्र भी लिखा है उन लोगों के साथ करेस्पोंडेंस पत्र व्यवहार करते रहना सबके साथ मेल जोल रखना वर्क वर्क कार्य कार्य इस तरह केंद्र स्थापित करते रहो कलकत्ता तथा मद्रास में केंद्र पहले से है ही यदि मेरठ और अजमेर में संभव हो सके तो बहुत ही अच्छा होगा धीरे धीरे इस प्रकार विभिन्न स्थानों में केंद्र स्थापित करते रहो यहाँ पर मुझे पत्रादि इस पते पर न भेजना द्वारा ई श्री ईटी स्टडी हाई व्यू कैवरसम रीडिंग इंग्लैंड मेरा अमेरिका का पता इस प्रकार है द्वारा कुमारी फिलिप्स १९ पश्चिम अड़तीसवास्थान न्यूयॉर्क क्रमशः दुनिया में छा जाना होगा सर्वप्रथम आज्ञा पालन आवश्यक है अग्नि में कूदने के लिए तैयार रहना चाहिए तब कहीं कार्य होता है उसी प्रकार राजपुताने के गांव-गांव में सभा स्थापित करो कि मधिकमिति विवेकानंद